अरे सर वो तो ठीक है लेकिन रोही ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा लेकिन ये नंदू कोई मामूली चोर नहीं है बहुत शातिर आदमी है इसने अगर ट्रक लूटा है तो फिर अब तक ये आगे भी पूरा प्लान बना चुका होगा माल ठिकाने लगाने से लेकर खुद के भागने तक का सारा इंतजाम इसने कर लिया होगा और दूसरी चीज ये काफी क्राइम कर चुका है अब तक ना जाने कितने मर्डर कर चुका है ये मैं इसके सामने नहीं टिकाऊंगी बहुत खतरनाक आदमी है बहुत ज्यादा अरे नहीं ऐसा नहीं है विक्रांत ने रोहित को बीच में ही टोकते हुए कहा देखो मेरा मानना है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा मुजरिम नहीं है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता ये नंदू कितना भी खतरनाक हो और कितना भी शातिर हो कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा ही तो बस तुम देखना कैसे मैं इसे ठिकाने लगाता हूँ मैं भी देखता हूँ की कि ये कितना शातिर है सर आप टीम लीडर है आप जो चाहे कर सकते है मुझे तो आपका ऑर्डर मानना है बस आप जो कहोगे वो करूंगी मैं रूही ने हल्की कहा और फिर उसने अपना हाथ अपनी पॉकेट में डालते हुए कहा लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि इस केस पर काम करके बस आप अपना टाइम करेंगे कुछ हासिल नहीं होगा हमें अगर नंदू ने चोरी कर ली है तो अब उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है ये सुनने के बाद विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा हाँ तुम्हारी बात सही है लेकिन तुम खुद सोचो उसने एक लोडेड ट्रक लुटाया जिसमे सिगरेट भरा हुआ था अब अगर वो ट्रक को ड्राइव करके कहीं दूर भी ले जाता है तो भी उसने हमारे लिए कुछ ना कुछ सबूत तो जरूर ही छोड़ा होगा बस हमें दिमाग लगाकर कुछ ऐसा ही पॉइंट पकड़ना होगा फिर देखना कैसे हम इस नंदू को ठिकाने लगाते हैं इसके बाद विक्रांत ने गाड़ी ड्राइव कर रहे ऑफिसर अजय के कंधे को थपथपाते हुए कहा अजय ऐसा करो पहले गैरेज वाला काम खत्म कर लो और फिर उसके बाद मुझे क्राइम सीन पर ले चलो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस सिगरेट चोट को पकड़ ही नहीं सकता एक बार चल कर तो हाँ इंस्पेक्टर साहब क्या आप अभी भी ट्रक रॉबरी वाले सीन पर हैं ऑफिसर अजय ने फोन को स्पीकर पर डालकर बात करते हुए कहा वो इस वक्त क्राइम सीन पर ड्यूटी कर रहे पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रहे थे हाँ सर आप यहाँ आ रहे हैं क्या फोन के दूसरी तरफ से क्राइम सीन पर मौजूद इंस्पेक्टर ने जवाब दिया फोन में पुलिस साइरन की आवाज में आने के साथ काफी शोर भी सुनने को मिल रहा था बैकग्राउंड की आवाज ऐसी ऐसा लग रहा था जैसे क्राइम सीन पर काफी भीड़ लगी हुई है और वहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद है सर ने दिया। जैसे उस हो चुका था और उसकी आवाज में भी उसकी घबराहट साफ तौर पर जाहिर होने लगी थी ओ तो सर वो अभी ट्रक का ड्राइवर मिल गया है वो बेहोशी हालत में था अभी जाके उसको होश आया सर वो मतलब ड्राइवर बता रहा था कि घटना हुए लगभग बीस मिनट हो रहे थे इंस्पेक्टर ने लगभग लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा उस टाइम ट्रक हाईवे पर चल रही थी तभी ड्राइवर को ट्रक के टायर में कोई जोर की आवाज सुनाई पड़ी उसे लगा कि शायद टायर पंचर हो गया था या कुछ टक्कर लगा था उसने ट्रक को रोड के साइड में लगा दिया और फिर चेक करने के लिए गाड़ी से नीचे उतर गया नीचे उतरने के बाद वो ट्रक के सारे टायर चेक ही कर रहा था कि अचानक से वो बेहोश हो गया फिर ड्राइवर के साथ जो दूसरा हेल्पर था वो भी टायर को ही चेक कर रहा था तभी उसके ऊपर भी अटैक हुआ और वो भी अचानक से बेहोश हो गया इंस्पेक्टर ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा अब जब ड्राइवर को कुछ ही मिनट बाद होश आया तो उसने देखा कि ट्रक का कुछ अतापता नहीं है फिर उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया ट्रक ड्राइवर का जो हेल्पर था वो बता रहा था कि बेहोश होने से पहले उसने दो लोगों को देखा था दोनों के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था इसलिए उनका चेहरा नहीं देख पाया वो बता रहा था कि दोनों के हाथ में कुछ था भी शायद कोई इक्यूपमेंट ले रखा था उन्होंने तो कहने का मतलब यह है कि रॉबरी को फुल प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है और इसमें कई सारे इक्विपमेंट का भी यूज किया गया है साफ है जैसे नंदू किसी भी लूट को अंजाम देता है वैसे ही इस लूट को भी अंजाम दिया गया है अच्छा रोहि ने फिर पीछे से विक्रांत के कान में बड़बड़ाते हुए कहा पूरी रॉबरी अभी लगभग बीस मिनट में हो गई है और वो ट्रक लूट कर गया है तो कन्फर्म एक लुटेरे ने सब कुछ प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया है ये समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना फिर फोन से दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर ने बोलते हुए कहा जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि दोनों लुटेरे बिल्कुल एक्सपर्ट थे और हमें भी ये पता लगाया कि ट्रक में काफी महंगा सिगरेट लोडेड था इसलिए सिक्योरिटी के लिए ट्रक के ड्राइवर केबिन में और ट्रेलर के पीछे भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था लेकिन जैसे लुटेरों ने ट्रक पर कब्जा किया उससे पहले ही उन्होंने सीसी कैमरे को खराब कर दिया था यहाँ तक कि ट्रक के सीसी कैमरे ने जो वीडियो पहले का रिकॉर्ड किया था उसे भी उन लोगों ने खत्म कर दिया था ये तो इम्पॉसिबल है विक्रांत ने हमला सिर हिलाते हुए कहा और फिर उसने सवाल किया रोड पर तो काफी गाड़ियां आ जा रही होंगी फिर भला दिन दहाड़े हाईवे से ट्रक गायब कैसे हो सकता है रोड पर जा रही दूसरी गाड़ियों ने किया किसी ने भी देखा नहीं कि ट्रक लूटी जा रही है सर हमने आस के सभी ट्रैफिक कैमरों को चेक कर लिया है इंस्पेक्टर ने फोन पर जवाब दिया लेकिन मुझे लग रहा है कि लुटेरे ने पहले ही लूट को अंजाम देने की जगह फिक्स कर रखी थी और उन्होंने इस जगह को पहले से ही काफी चेक कर रखा था क्योंकि उन्होंने जिस जगह पर लूट को अंजाम दिया वो ब्लाइंड स्पॉट है यानी कि वो एरिया किसी भी सीसीटीवी कैमरे के रेंज में नहीं आता है इसी वजह से हमें उस एरिया के आस वाले सभी सीसीटीवी कैमरे चेक करने पड़ रहे है उन कैमरों में बस ट्रक आता हुआ और जाता हुआ दिख रहा है नहीं विक्रांतम बिना को सोचे जवाब दे दिया वो लुटेरे इतनी बड़ी लापरवाही तो खत नहीं करेंगे तो लगता है, से कोई ऐसी है जो किसी हिडन प्लेस की तरफ जाती हो मुझे तो लगता है की उन्होंने ट्रक को कहीं आस पास ही छुपा कर रखा होगा ज्यादा दूर लेकर जाने की गलती नहीं करेंगे ड्राइवर को बेहोश करने के बाद उन्होंने जरूर ट्रक को भी कहीं ठिकाने लगाया होगा ओ हाँ सही बात है ये फोन पर दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर ने जवाब दिया और फिर तुरंत ही बोल पड़ा वैसे हाईवे की ओर आगे जाकर एक छोटी कच्ची सड़क निकलती है हो सकता है कि ड्राइवर उस रास्ते पर चला गया हो उस रोड पर आगे जाकर बस खेत वगैरह ही है और रोड पता नहीं कहाँ जाती है रुकिए मैं तुरंत टेक्निकल टीम से बात करके पता करने के लिए, के लिए कहता हूँ रूही ने फिर कुछ देर तक सोचने के बाद सवाल किया अच्छा मुझे ये बताओ कि ट्रक पर कितना माल लदा हुआ है कितने माल का होगा टोटल बहुत ज्यादा माल है इंस्पेक्टर ने जवाब दिया फिर भी कितना कितने का माल होगा रूही ने फिर सवाल किया देखिए ड्राइवर को पूरा एग्जैक्ट नहीं पता है लेकिन फिर भी वो बोल रहा था कि लगभग पाँच करोड़ का माल था पूरा सिगरेट लदा हुआ था येलो क्रेन टावर ब्रांड का सिगरेट था और चाइना से इम्पोर्ट होकर आया था अभी पोर्ट से लेकर ट्रक निकला था वो तभी रास्ते में यह सब हो गया इंस्पेक्टर ने जवाब दिया एकदम एग्जेक्ट दाम तो नहीं पता लेकिन ये है कि लगभग पाँच करोड़ से ज्यादा का ही माल था देखा आपने क्या कहा था मैंने आपसे तुरंत रूही ने तुरंत ही विक्रांत की तरफ देखकर अपना सिर हिलाते हुए कहा